देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राघा हरि गोविंद जय जय राघारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राघारम हरि गोविंद जय जय बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सून सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल वाग्ममृतम जगत्पिवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्ती तो हम वराकू तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्री गुरोत्पकमल वंदे सजीवं वैष्णवाश्रम सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्री कृष्ण श्रीराधापहरा सहगणलताश्री भी शाखाबीतांधसी ज्ञाजनशलाखया चक्षुर्मील ये तस्मै तस्म श्रीगुर्वे नम अनर्पित छ्री चरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पय मुन्दूजरसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरद्व संदीप सदा हृदय कंदर स्फुत वश्यचीनंदन जयताम स्वरतौर परोन्तेर्गति मत्सस्वपाजी राधामोहनौ उल्लवल पल्लव पानोत्कृशुसी नारायण नमस्कृत्य नरम चरुतम दवी सरस्वती व्या तक जयमदी वाचाकुभ्य कृपा पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति जनक दयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे यत्र मे दया द्राक्लसी का पद्मना च संनिहितो हरि बोल सुवृंदवन ब हरिलाल की भगवत भक्ति के साधन में पांच भाव्य भाग हैं स्व अभीष्ट भाव मय स्व अभीष्ट भाव संबंधी स्व अभीष्ट भाव अनुकूल स्व अभीष्ट भाव अविरुद्ध और स्व अभीष्ट भाव विरुद्ध निज अभीष्ट भाव मय जो भाव है वो है मूल श्रीमन महाप्रभु ने जो अनहरी भक्ति प्रदान की वो स्व अभीष्ट भाव मैं है। जैसे मैं राधा रानी की दासी हूँ ये मंजरी भाव जैसे मैं यशोदा जी की कोई सहेली हूं और कृष्ण मेरा मेरे पुत्र है ये बासल्य भाव जैसे मैं नंद भवन का एक सेवक हूं सेविका हूं और श्री कृष्ण मेरे राजा श्री नंद बाबा उनके पुत्र राजकुमार हैं श्री सुवल मधुमंगल इनके पक्ष का एक सखा हूं और श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। इस प्रकार दास बासल्य मधुर इनमें से किसी एक नृत्य पर कर के अनुगत होकर के रहना वो है स्वाविष्ट भाव संबंधी गौर हरि ये बड़ी कृपा तो अपने अभीष्ट भाव संबंध ही कोई ना कोई एक भाव धारण करना पड़ेगा इनमें सर्वोत्तम भाव जो होगा जो श्याम सुंदर को अत्यंत अत्यंत प्रिय होगा और अत्यंत अंतरंग दास जिसमें सेवा बनेगी वो है श्री राधा रानी की दासी बनकर के निकुंज की कोई दासी बनकर के प्रिया लाल को मिलाना अपना अभिमान है कि मैं श्री राधिका की दासी हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल को सुख देना यह हो गया स्वामिष्ट भाव मय दूसरा है स्वामिष्ट भाव संबंधी स्वाविष्ट भाव संबंधी का तात्पर्य है कि जो मेरा भाव है उस भाव के अनुरूप ही मेरी नौ प्रकार की भक्ति हो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास आत्मनिवेदन ये नौ प्रकार की भक्ति जो है, ये एक मेरा जो भाव है उस भाव के मधुर लीला का ही श्रवण करना लीला का ही चिंतन करना मधुर लीला का ही गायन करना उसके अनुसार से ही श्री प्रिया जी के ऊपर लाल जी के ऊपर पंखा इत्यादि करना पाद सेवन करना अर्चन करना उनकी वंदना करना उनके लिए अपने सारे कर्मों का समर्पण करना उनके कंकरे को धारण करके सना खड़े रहना मैं क्या करूंग जो आज्ञा लोगे वो करूंगी ये भाव धारण करना और आत्मनिवेदन अपने आप को भी समर्पित कर देना योग्या अपना जो अभीष्ट है सबसे ज्यादा जिसको हम चाहते हैं उस भाव के संबंधी चेष्टा करना ये हो गया दूसरी चीज एक भाव रखना भाव के अनुरूप चेष्टा करना अब भाव के अनुरूप चेष्टा करते हुए तीसरी वस्तु है उसके अनुकूल अपना वातावरण भी बना करके रखना अर्थात श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह को माथे के ऊपर तलक के रूप में धारण करना वैष्णव वेश गले में कंठी इनको धारण करना और तीन लड़की या दो लड़की जो कंठी है उसको धारण करते हुए विराजमान होना श्री राधिका नाम कृष्ण नाम इनकी मुद्राओं को शरीर के ऊपर धारण करना इससे एक वातावरण बनेगा और ये शरीर भगवत समर्पित होकर के विराजमान होगा ऐसा एक वातावरण बनाने के लिए स्वाधिष्ट भाव अनुकूल फिर यदि चार जो मुख्य नियम है उन चार मुख्य नियमों का यदि हम पालन करेंगे तो हम कहीं अविरुद्ध होकर के विराजमान होंगे माने भजन के अनुकूल एक वातावरण हमको प्राप्त होगा जैसे डॉक्टर एक तो देता है मुख्य दवाई और उसके साथ में लाल पीली विटामिन की गोली कुछ बूस्टर और दे देता है ऐसे ही यदि वर्ण आश्रम धर्म का हम पालन करेंगे तो वर्णाश्रम धन का पालन करने पर हमको उचित वातावरण की और जो हमारा भजन है उसको बढ़ाने की अनुकूलता मिलेगी जैसे जीव हिंसा न करना मांस मदरा का सेवन नहीं करना शास्त्रानुमोदित जो सेक्स है उसका ही सेवन करना वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था और दान यज्ञ और अध्ययन इन तीन को करना क्योंकि ये शास्त्र में पानी धर्म ने सभी के लिए तीन धर्म प्राथमिक बताए गए दान करना मन कुछ न कुछ देना विद्या का अध्ययन करना और यज्ञ करना माने देवता ऋषि पिता ने इनके प्रति भी कहीं आदर की भावना रखते हुए भी विराजमान होना तो कृतज्ञ हो करके रहना तो ये भजन के अनुकूल एक वातावरण हमको प्रदान करेंगे तो अविरुद्ध होकर विराजमान और विरुद्ध चीजों का त्याग कर डॉक्टर जैसे कहता है कि भाई ये मत खाना तेल खटाई नहीं खाओगे ठंडा पानी नहीं पियोगे आइसक्रीम नहीं खाओगे तो जैसे कुछ चीज का कर, मना करता है रोग में इसी प्रकार शास्त्र ने जिन चीजों का निषेध किया है उन निशेष की वस्तुओं का त्याग करते हुए रहना तो ये पांच अंग हैं दोबारा बता दे पहला अंग है कोई भाव रखना जैसे में किशोर की दासी हूं दूसरा अंग हो गया उसके अनुसार ही श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नौ प्रकार की भक्ति करना हमारी जो चेष्टाएं हैं क्रियाएं हैं विभिन्न प्रकार की हों तीसरी चीज कि उनके अनुरूप अपना देश उसको भी धारण करना और अपना शरीर का जो बेश है का बेश भी उस भाव के अनुरूप वैष्णवोचित वेशभूषा और यज्ञ दान और असाध्य दान करना यथासाध्य देवता ऋषि पितर इनके बड़ों के प्रति आदर रखना और दान यज्ञ और अध्ययन अध्ययन की प्रवृत्ति कुछ ना तो कुछ पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो पढ़ने की प्रवृत्ति कुछ न कुछ धारण करके रखना तो पढ़ने की प्रवृत्ति धारण करके विराजमान नित्य सत्संग नित्य कृष्ण कथा इनको श्रवण करने का कुछ न कुछ प्रयास करना तो इनको धारण करते हुए साधक रहे तो ये हो गया अंकुर अविरुद्ध का मतलब है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना और विरुद्ध इनका त्याग करें तो ये पांच चीज है एक भाव रखना भाव के अनुसार चेष्टा करना चेष्टा के अनुसार अपने एक एटमोस्फियर को बनाना, बनानाफियर को बनाते हुए जो वस्तु कहीं उसको प्रमोट करने वाली हैं, आगे बढ़ाने वाली हैं, ऐसी वस्तुओं को बढ़ाना और निशुल्ध वस्तुओं का त्याग करना इनमें निशिध वस्तुओं का त्याग करने की बात उसको एक दृष्टांत की दृष्टि से यहां पर श्रीमद महाप्रभु ने पर कर दी छोटे हरदास के चरित्र के रूप में कि छोटे हरदास यद्यपि श्री माधवी जी कोई मामूली नहीं है वे केन्द्र कला सखी होकर के आधी सखी होकर के विराजमान हैं साढ़े तीन सखियों के भीतर हैं परंतु दूसरे लोगों को तो श्री हरदास ठाकुर ने कोई अपराध नहीं किया है परंतु दूसरे लोगों को केवल शिक्षा देने के लिए हरदास मात ठाकुर को केवल माध्यम बना करके श्रीमद महाप्रभु ने श्री गोविंद से कह दिया कि गोविंद आज से छोटे हरदास की ड्यौर ही बंद है वो यहां पर नहीं आए मेरे घर में नहीं आए ऐसा श्रीमन महाप्रभु ने आदेश कर दिया एक में प्यार वन टू सिक्स एक सौ छब्बीस में पाया उसमें कह रहे हैं आर दिन सभी के स्थान एक दिन सभी परमानंद पुरी के स्थान पर मिले परमानंद पुरी जी और परमानंद पुरी जी से कह रहे हैं कि प्रभु के प्रसन्न कर कई नदिवीद ने कि हमने तो बहुत कोशिश कर ली परंतु तो महाप्रभु मान ही रहे हैं आप प्रभु को प्रसन्न करो किसी तरह से हरदास के ऊपर भी नाराज हैं ये नाराज होने पर उनको प्रसन्न करो कहीं ना है ऐसा निवेदन किया अभी इसके रहस्य को बताएंगे तबे पूरी गुसाई एक प्रभुस्थान आशला उस समय श्री परमानंद पुरी अकेले ही श्री महाप्रभु के पास में आए सब लोगों ने कहा तब तो महाप्रभु माने नहीं इसे अकेले आकर के आए नमस्कार करे प्रभु तारे समूह में बसाए ना महाप्रभु ने उनको नमस्कार किया बड़े हैं इसे महाप्रभु ने उनको नमस्कार किया और आसन के ऊपर बैठाया पूछिला की आज्ञा के ना आगमन महाप्रभु पूछ रहे हैं कि महाराज आज्ञा कीजिए आपने कैसे मेरे कुटिया पर आगमन किया यहां गंभीराम में कैसे आगमन किया श्री परमानंदपुरी जी बोले कि हरदास से प्रसाद लाके के निवेदन कि हरदास बहुत दुखी हैं बड़े रो रहे हैं उन्होंने तीन दिन से भोजन नहीं किया है आप उनके ऊपर कृपा कर दो उनको क्षमा कर दो उनके ऊपर कृपा करो शून्य प्रभु कहे सुन ही गोसाई सब वैष्णव लया गोसाई एक, एक महाप्रभु बोले बोले हे गोसाई आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सब वैष्णव लया गोसाई रह एक ठाई आप सारे वैष्णवों को लेकर के इस स्थान पर रहिए मैं यहां से चला जाता हूं मुझसे बार बार आग्रह कर रहे हो और इतना आग्रह कर रहे हो तो आप यहाँ पर रहो सबको लेकर के मैं चला जाता हूं मोर आज्ञा दे मुझे आज्ञा दो मुलानाथ अब मैं अलालनाथ चला जाऊंगा और अलालनाथ में रहूंगा जगन्नाथपुरी के करीब तीन किलोमीटर दूर अलालनाथ है ये पांच किलोमीटर दूर पांच सात किलोमीटर इतने ही होंगे अलालनाथ है वहां अलालनाथ चला जाऊंगा श्री अलालनाथ में महाप्रभु ने जहा जब दंडोत की तो उनके सर्वांग के चिन्ह वहां पर विराजमान है दंडोत की तो उतनी उतना जो पत्थर है वो गल गया और महाप्रभु के चरण के घेटू के बक्षस्थल के माथे के दोनों हाथों के कोनी के जो चिन्ह है वो एक बड़ी शला के ऊपर योग तो अंग के अलनाथ श्री लालनाथ ये आलविंदार जो ग्यारह आलवंदार हुए श्री रामानुज संप्रदाय में रामानुज भगवान के बहुत पहले आलवंदार हुए उन आलवंदारों ने अनेक अनेक स्त लिखे ग्यारह आलवंदार हुए और उन्होंने बहुत से स्तोत्र लिखे वे तमिल भाषा में लिखे गए और उनकी जो स्तुति है उसको वहां तमिल वेद के रूप में आदर दिया गया बाद में उन्हीं की परंपरा में उन आलों में बड़े अद्भुत अद्भुत भक्त रहे इनमें श्री गोदा नाम करके एक ब्राह्मण कन्या थी वे भी श्री रंगदेव भगवान की बड़ी भारी भक्त रहे ल बंदारों में एक भक्त श्री गोदा जी है तो गोदा रंगनाथ इनकी बड़ी मेहमान श्री गोदा जी रंगनाथ के जो पुजारी थे उनकी पुत्री हैं ब्राह्मण कन्या है और श्री कृष्ण के साथ में बड़ी प्रीति इनकी और ये प्रातः काल ही माला गूंथ करके माला पुष्प चुन करके लाए धनुर्मास में विशेष रूप से पूछ के महीने में धन्दुर्मास में धन की संक्रांति जब लगे उस समय माला पुष्प चुन करके लाए अपने हाथ से माला पहनाए अपने हाथ से माला पहना बना करके और ठाकुर जी को समर्पित करें एक दिन अपने हाथ से माला पहनाई और दर्पण के आगे खड़ी होकर के उस माला को स्वयं ने पहन लिया और मटक रही है मैं कैसी लग रही हूं अपने खुद ही माला पहन करके मटक रही है कि ये माला कैसी लगेगी मैं अच्छी लग रही हूं कि ये माला अच्छी लग रही है कि नहीं मेरे अच्छी लग रही है तो ठाकुर जी की भी अच्छी लगेगी फिर तो हमने देख लिया डांट रहे हैं बोले है ठाकुर जी की माला तूने खुद ने पहन ली पर शादी हो गई अब ये माला ठाकुर जी के काम में नहीं आएगी तो उस माला को उन्होंने अलग रख दिया ठाकुर जी के नीचा हाई आएगी ने पहन लिया माला को। बेटी को डाट भी नहीं है पर दिन कोई को पढ़वा ही नहीं और इस माला को पहन करके मतक रही है। श्री हैंगनाथ के पास में दूसरी माला लेकर के गए नई अमन्य माला जो है वो अमन्य माला लेकर के श्री रंगनाथ भगवान को धारण कराने के लिए गए रंगनाथ भगवान जित करके बैठ गए बोले ना जो माला मेरी प्रिया ने धारण की है गोदाजी ने धारण की है मैं तो उसी माला को पहनूंगा उनकी प्रसादी माला को ही पहनूंगा मेरी प्रिया है तुम रोकने वाले कौन होते हो और श्री गोदाजी ने श्री भगवान को ही आत्मसमर्पण कर दिया श्री राधारणी की ही प्रकाश भेद होकर के विराजमान है साक्षात दिव्य प्रकार है जीव, जीव कोटि में नहीं दिव्य पड़कर अवतार है श्री आधारणी के श्री ऐसा कहकर के और श्री गोदाजी का रंगनाथ भगवान के साथ में यथावस्थित विवाह हुआ और श्री रंगनाथ के श्री अंग में ही समाहित हो गई विवाह होकर के और अपूर्व से विराजमान और तब से श्री रंगनाथ गोदारंगनाथ इन दोनों की अपूर्व से पूजा की जाती है ऐसे ही अनेक अनेक भक्त हुए उनके बड़े दिव्य चरित्र हैं उनमें एक भक्त भील हुए जिन्होंने ठाकुर जी को लूट लिया उस लीला का कहीं अनुकरण भी किया जाता है एक एकादशी के दिन रंगनाथ जी की जिस समय सोने की पालकी निकलती है उस पालकी में वो उसी का अनुकरण किया जाता चार उस पालकी में सोने की पालकी निकलती है उसमें उसी लीला का अनुकरण किया जाता है पहले ठाकुर जी जाते हैं फिर कहीं शिकार खेलते हैं शिकार खेल करके कोई अः वारंग ना है उनके यहाँ पर जाते हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं और लौट करके जब आते हैं तो भील उनको लूट लेते हैं और उस लीला का भी अंकरण किया है तो ये भील थे पंद, पंद, पंद, बड़े भी होकर के विराजमान हुए और इन आलवारों में अनेक आलवारों ने बड़े सुंदर प्रार्थना के पद श्री गोदाजी के बड़े सुंदर प्रार्थना के पद हैं और श्री जो कोटि स्वामी हैं उनके बड़े सुंदर है उनके द्वारा ही आराधना की जाती है तो श्री रंग के मंदिर में दो प्रकार की जो रामानुज संप्रदाय है उसमें दो प्रकार के संप्रदायों का अनुरूपण है एक संप्रदाय वाले तो अपने तिलक के नीचे सिंहासन भी लगाते हैं और एक का तिलक केवल गोल है जो जिनका एकदम सीधा गोल है नीचे सिंहासन नहीं है वे लोग वेद के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं परंतु जहां बीच में नीचे सिंहासन भी है, है, तलक के नीचे भी है, वे लोग श्री है जो हैलवार हैं उन आलवारों ने जो स्तुति की उन आलवारों की स्तुति के माध्यम से ही श्री रंगनाथ भगवान की सेवा और उनकी पूजा करते हैं और ठाकुर जी को उन पुराने भगवे बहुत पुराने ये जो हैं वो बहुत पुराने हैं भगवान के भी बहुत पहले तो जो जो पद लिखे, जो पद लिखे लिखे तमिल भाषा में वो लोक भाषा के पद उनके द्वारा ही ठाकुर जी की पूरी सेवा की जाती है वेद के मंत्रों को उतना प्रधान नहीं दिया जाता है जैसे कि रसकों के मंत्रों को प्रदान किया जाता है तो रणजी में जो पूजा होती है वो वही दक्षिण के जो तमिल वेद हैं, उन तमिल वेद के आधार पर भी उनकी पूजा होती है विशेष रूप से तो श्री गोदाजी भी उनमें एक हुई तो उन्हीं आलवारों का कहीं बिगड़ा हुआ घिसा हुआ नाम है वो हो गया श्री महाप्रभु कह रहे हैं अलालनाथ। आलवंतार नाथ आल इनका ही बिगड़ा हुआ रूप जो है वो हो गया अलाल तो श्री भगवान की आराधना मैं वहां चला जाऊंगा और श्री कृष्ण ही हैं रंग स्वरूप जो है वो कृष्ण स्वरूप है तो गोदा रंगनाथ तो श्री, गोदा श्री राधे का है रंगनाथ श्री गोविंद हैं राधा गोविंद के रूप में ही वहां पर आराधना की गई तो मोर आज्ञा देहे मुलाल नाथ मुझे आज्ञा दो मैं अलालनाथ जाता हूं एक लालहे हा गोविंद मात्र साथ केवल गोविंद मेरे साथ में रहेंगे और कोई मेरे साथ में नहीं आएगा मैं अलनाथ में रह लूंगा एत प्रभु गोविंदा ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु ने गोविंद को बुलाया गोविंद चलो गोविंद तुरंत तो आ और श्री महाप्रभु ने पुरी के नमस्कार करी उठिया चल श्री परमानंद पुरी जी को प्रणाम किया और उठ करके जाने लगे श्री परमानंद जी एकदम घबरा गए और अस्त व्यस्त होकर के श्री प्रभु के पास में जल्दी से प्रभु के पीछे पीछे दौड़े नहीं महाराज आपको जानने नहीं कि आप रहिए जैसे आपके राजे ऐसा कहकर के झटपट प्रभु के पीछे भागे और प्रभु के पीछे भाग करके अन्य विनय करते हुए जैसे तैसे प्रभु को लौटा करके फिर अपने घर में लाए माने प्रभु जहां रहते थे अपने डेरा के ऊपर श्री गंभीरा उस गंभीरा में लाए यो प्रभु गंभ, गंभीरा छोड़कर के जा रहे थे कि मैं तो अलनाथ में रहूंगा ऐसा कहकर जाने लगे जैसे तैसे लो, लोटा लौटा करके लाए सब कह रहे हैं ये तुम्हारी इच्छा कर स्वतंत्र ईश्वर आप स्वतंत्र ईश्वर हो जो तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करो के बाद की बोली तो पारे तुम्हार ऊपर तुम्हारे ऊपर कौन क्या बोल सकता है तुम्हारी इच्छा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं बोल सकता है जरूर तुम्हारा जितना भी व्यवहार है वो लोक हित के लिए होगा इसके द्वारा महाप्रभु एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि व्यक्ति को कभी कभी मना करना भी आना चाहिए ता में आकर के या दबाव में आकर के बड़ों के या सामाजिक दबाव में आकर के किसी बात को स्वीकार कर लेना ऐसा नहीं कभी कभी मना करना भी आना चाहिए नहीं सब ये हमारे नहीं चलता है ऐसा भी रखना चाहिए महाप्रभु ने अब परमानंद परमानंदपुरी बड़े आदरणीय हैं महाप्रभु के बड़े हैं सीनियर हैं पर फिर भी महाप्रभु ने परमानंदपुरी की आज्ञा को भी बस हाथ जोड़ने बस आप यहां गुस्साई आप रहो मैं जा रहा हूं तो ऐसा कह दिया तो एक बात तो ये कि अपने भजन को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यक्ति को कभी कभी ना ही करना भी आना चाहिए एक मैसेज इसके द्वारा ये एक संदेश दिया गया इस चरित्र के द्वारा दूसरा श्री हरदास का त्याग कभी भी नहीं है परंतु तो हरदास के माध्यम से श्री प्रभु दूसरे लोगों को ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भाई स्व भाव विरुद्ध जो आचरण है उसको नहीं करें अपने भाव के विरुद्ध ही यदि आचरण करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी इसलिए स्वाभीष्ट भाव के विरुद्ध आचरण न करें ये निरूपण किया हम लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं कि भाई जीवन में कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुई जाएगी हो जाती है कोई स्वाभाविक बात है मनुष्य है तो कहीं ना कहीं गलती मनुष्य पे कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से व्यवहार में भजन में भजन की रीति में गलती हो जाए अब यदि गुर्जनों की गलती हो गई है गुर्जनों का अपराध हो गया है तो क्या करें? पहला तरीका के गुर के गुरु जी के पास में जाकर के उन संत के पास में जाकर के उनके चरण पकड़ ले उनको दंड ले कि मार पे गलती हो गई आई मैं नहीं करूंगा आप क्षमा कर दो गुरुदेव मैं आपकी शरण आपके बिना मेरी कोई दूसरी गति नहीं है ऐसे गुरुजी से क्षमा मांग लें गुरु जी, गुरु जी है संत कृपाल है जल्दी से क्षमा कर देंगे कभी अपराध बहुत बड़ा हुआ है तो गुरु क्षमा नहीं करेंगे नहीं करते हैं मानो और कह देते हैं, आप प्रणाम कर रहा है पहले ऐसा कहा था हमसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बचन कहे हमसे उस समय तो लड़ने के लिए सामने खड़ा हो गया और आप दंडोत कर रहा है बच्चा यहां से हमें तो मुंह नहीं देखना है चला जा खबर बात अब दुला मेरी देरी पे आया तो गुरु जी मानो ज्यादा गुस्सा में है कभी उन्होंने ओन कह दिया मेरी देरी पे मताना तब वो तब भी साधक का ये कर्तव्य है अब दूसरा तरीका पहला तरीका खुद चरण पकड़ ले दूसरा तरीका यदि भीतर जाने की और बार बार प्रार्थना करने की संभावना न, न हो तो घर के बाहर जो ही पार नहीं करनी है डोड़ी के बाहर ही दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर के आते जाते कभी गुरुजी निकलेंगे तो सही निकलेंगे तो उनसे प्रणाम करें और वहां बाहर खड़े हो करके ही गुरुजी इस जीत के ऊपर भी कृपा करो मुझ पे अपराध हो गया बहुत अपराधी हूं ये अपराधी किनकर इसके ऊपर कृपा करो कृपा करो गुरुजी कभी देख लेंगे कृपा कर देंगे कभी ऐसा है कि गुस्सा ज्यादा हुई तो बिना देखे मुंह फेर करके निकल जाए ऐसा भी हो सकता है उसमें तीसरी बात कि तब किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से गुरु के पास में प्रार्थना करवाई जाए कि वो व्यक्ति बड़ा दुखी है बहुत रो रहा था कह रहा था मुझ पर बड़ा अपराध हो गया बड़ी क्षमा प्रार्थना कर रहा था आप कृपा करो कृपा करो तो गुरु जी कृपा कर ही देखे कुछ दिनों के बाद में गुरु जी ज्यादा महापुरुषों का गुस्सा वह सांप की तरह से नहीं होता है महापुरुषों का गुस्सा सर्वदा दूध की तरह से होता है हमको दूध की प्रकृति धारण करनी चाहिए कि दूध में उफान आया पानी के छीटा डाले उफान बैठ जाएगा सांप की तरह से नहीं कि बदला जब तक नहीं लूंगा तब तक, तक छोड़ूंगा नहीं तो ये ये प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए सांप की प्रवृति नहीं रखनी चाहिए दूध की प्रवृत्ति रखनी चाहिए गुरुजी जी ऐसे ही होते हैं जल्दी से कृपा कर देंगे तो यदि बार बार पुनरावृत्ति पूर्वक रिपीटेडली वो अपराध बन रहे और बार बार गुरु का अपराध कर रहे हैं ऐसी स्थिति में जब गुरुजी कृपा नहीं करते हैं तब भी नहीं करते हैं तब साधक का कर्तव्य यह है कि वह नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करे। नाम का आश्रय तो सलमान से ही किया जाएगा तब एक मात्र उसके पास में नाम भगवान रह जाएंगे और नाम भगवान रहकर के नाम जप करते हुए प्रार्थना करें कि हे नाम भगवान श्री गुरु के मन को पलट दो तो वह प्रैक्टिकल बात चल रही है हम लोगों पर सब अनेक बार अपराध बन जाते हैं अपराध बन जाए तो फिर क्या करें इस चरित्र के द्वारा ये दिखा रहा है दिखाया जा रहा है कि स्वयं आकर के प्रार्थना करें नहीं हुई तो कहीं बाहर है करके जब भी गुरु जी मिलें उनकी मीटिंग का की प्रतीक्षा देखते हुए कहा मिल सकते हैं वहां पहुंच करके दूर से उनसे प्रार्थना करें इतना भी नहीं हो किसी अन्य के द्वारा श्री गुरुदेव के पास में निरंतर पत्र भेज करके संदेश भेज करके प्रार्थना करें ऐसा भी नहीं हो फिर चौथा है कि के केवल नाम का आश्रय ग्रहण करें और नाम भगवान से प्रार्थना करें कि गुरु जी का मन हे नाम भगवान आप बदल दे मन फेर दे ये भी काम जब नहीं हो तो पांचवा काम यह है कि साधक को उस समय अपने आप को दंड नहीं देना चाहिए नाम भगवान के ही आश्रय रखना चाहिए जो होगा सो होगा ऐसा मन में विचार करना चाहिए और फिर दूसरे जन्म में जाकर के कहीं ना कहीं वैष्णव की कृपा से श्री गुरुदेव की कृपा साधक को प्राप्त हो जाएगी और उसके काल के समय के प्रभाव से और उसने जो नाम का आश्रय ग्रहण किया है इस जन्म में या आगामी जन्म में दंड भोगने के बाद में उसके अपराध की निवृत्ति हो जाएगी इस जन्म में जो अंतकाल में उसको कष्ट की प्राप्ति होगी जो रोग की प्राप्ति होगी उस रोग को ये समझे कि मेरे अपराधों का मार्जन हो रहा है और उस रोग को भी कष्ट को भी हंसी हंसी स्वीकार कर ले जन्म में बहुत बड़े अपराध बने हैं कहीं रिपीटेडली बार बार भी अपराध बन रहे हैं बन गए हैं और गुरु जी कृपा नहीं कर रहे हैं तो रोग सहन करते हुए कष्ट सहन करते हुए नाम का आश्रय करके आगामी जन्म में उसके अपराधों की निवृत्ति हो जाएगी पूर्व जन्म में किए गए जो अपराध हैं वे अपराध दूसरे जन्म में क्षमा प्रार्थना करने पर भक्ति को उल्टा और अधिक बढ़ाएंगे और साधक कहीं आगे बढ़ेगा परंतु एक बात तो यह कि अपने आप को दंड देना और कहीं आत्मघात करना अपने आप को समाप्त करने का प्रयास ये साधक नहीं करना चाहिए नाम का आश्रय लेकर के रहना चाहिए परंतु गुरु चरणों में पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए और प्रतीक्षा देखनी चाहिए कि मेरा देह परिवर्तन होगा तब श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी एक, एक दिन तो कृपा प्राप्त होगी वे बड़े कृपालु हैं उनकी कृपालुता पर भरोसा और नाम के रूप पर भरोसा नाम के आश्रय के द्वारा भगवत भजन करे तो ये पांच स्थिति हुई गुरुजी के चरणों को पकड़ना गुरुजी के को कृपा प्राप्त हो ऐसे मौके को पकड़ना किसी दूसरे के द्वारा संदेश और पत्र के द्वारा संदेश को भिजवाना फिर नाम भगवान का आश्रय करना कष्ट पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करना और यदि इतना भी नहीं हो तो आगामी जीवन में उसके सारे अपराध कहीं ना कहीं दूर हो ही जाएंगे नाम की कृपा से सारे अपराध दूर हो जाएंगे क्योंकि जितने भी अपराध हैं वे सब नाम अपराध में परिणत होते हैं गुरु अव्ञा गुरुशास्त्र लंघन ये भी नाम अपराध है नामापराध की निवृत्ति नाम का आश्रय ग्रहण करने से ही होगी इसलिए बजाय अपने आप को दंड देने के जो नियति के द्वारा दंड मिला है उसको तो चुपचाप स्वीकार करें आत्मघात करना या अपने आप को कष्ट देना यह उचित नहीं है जैसे नाम में निष्ठा रखना चाहिए और उसे कर्म कांड और दूसरे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए जादू टा कर्मकांड कहीं इनके चक्रों में उसे नहीं पढ़ना चाहिए उसे एकमात्र आश्रय ग्रहण करना चाहिए नाम का कि नाम अपराध जहां गिने गए वहां पर पहला ही नाम अपराध है गुरु अवज्ञा गुरुशास्त्र लंघनम गुरु की अवज्ञा ये एक नाम अपराधी है तो वो नामापराध जो है वो नाम अपराध नाम के द्वारा ही दूर होगा नाम के सेवा के द्वारा ही दूर होगा दूसरे जन्म में आकर के तो जन्मांतर में तो फिर कहीं कल्याण हो जाएगा और पूर्व जन्म का जो भजन है वो दूसरे जन्म में और अधिक कहीं बढ़कर के ही विराजमान होता है इसके अनेक अनेक दृष्टांत हैं जैसे इंद्रद्न राजा उनके हृदय में जितनी भक्ति थी उससे सौगुनी भक्ति हाथी के रूप में गजेंद्र के रूप में जब वे जबराजमान हुए तब उनकी भक्ति बढ़ी श्री राजा भरत आदि भरत उनके हृदय में जितनी भक्ति थी उससे सौगुनी भक्ति जब वे जड़ भरत होकर के तीसरे जन्म में आए तब उनकी भक्ति और अधिक बढ़ी नलकू और उनकी स्थिति तो यह है कि वे तो कही भक्ति से दूर दूर कोषों दूर थे परंतु नारद जी की दृष्टि से उनके हृदय में रूप में उनके हृदय में वैष्णव संघ के द्वारा के के संघ द्वारा उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई इसलिए शिक्षा गुरुओं का संग प्राप्त करता रहे शिक्षा गुरुओं का संग प्राप्त करने पर अपराधी की निवृत्ति जो पूर्व जन्म के अपराध हैं उन अपराधों की और इस जन्म के अपराध दोनों इस जन्म के या पूर्व जन्म के दोनों अपराधों की निवृत्ति हो जाएगी तो ये केवल एक पद्धति बताने के लिए कि जीव पर अपराध तो बनेंगे ही बनेंगे तब उनका प्राश्चित कैसे किया जाए इस अपराध की निवृत्ति के लिए एक, एक प्रकरण यहां रूपण किया और ये बताया कि कभी कभी मना करना भी व्यक्ति को आना चाहिए हमेशा हम विनम्रता में जी हाँ जी हाँ अच्छा अच्छा अच्छा ऐसा नहीं कभी कभी मना करना भी आना चाहिए ये आ, हम लोगों का कहीं बड़ी कमजोरी है भोजन में भी कोई आगे करा है जी ले लो आजी ले लो नहीं मना करना भी आना चाहिए ना ये नहीं चलेगा तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं आनी चाहिए ऐसे व्यवहार में भी कभी कभी हमको मना करना भी सीखना चाहिए ये महाप्रभु ये दिखा रहे प्रभु यदि ज्ञान सब लोग तो कह रहे हैं जैसे तुम्हारी राज के श्री परमानंदपुरी अपने स्थान पर चले गए हरदास हरिदास आयिला सब भक्तगण सारे भक्तगण हरदास के स्थान पर आए सब गोसाई कह रहे हैं हे छोटे हरदास छोटे हरदास के स्थान पर आए और कह रहे हैं सभे तुमार हित कही करो विश्वास हम सब तुम्हारे हित चाहने वाले हैं हमारे ऊपर विश्वास करना तुम हमारे प्रति ईर्ष्या मत करना कि तुम लोगों ने कोई सहायता नहीं की मेरे ऊपर आपत्ति आई महाप्रभु ने मुझे छोड़ दिया तुम लोगों ने कोई मेरी सहायता नहीं की ऐसा नहीं है सभी तोमार हित कही तुम्हारा कल्याण जैसे हो वो बात हम तुमसे कह रहे हैं कर्ण विश्वास हम तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहे हैं कि प्रभु हतु पढ़ी अच्छे प्रभु को जल्द आ गई है कि ना मैं हरदास को अपने घर में नहीं आने दूंगा या गंभीर में मेरी डोरी के ऊपर मेरे दरवाजे के ऊपर हरदास नहीं चढ़ सकता है डोरी बंद कर दी है स्वतंत्र ईश्वर महाप्रभु ईश्वर है स्वतंत्र हैं कभ कृपा करे वे दयालु अंत वे कभी न कभी जरूर कृपा करेंगे क्योंकि उनका हृदय तुम्हारे प्रति अत्यंत अत्यंत दयालु है ये हम जानते हैं कि वे दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं परंतु वे जल्दी से कृपा करेंगे अन्यथा लोग कहेंगे कि अपराध कर लो एक बार महाप्रभु से प्रणाम ले जाएगी बस बात खत्म तो लोगों को डांटने के लिए महाप्रभु ये युद्ध कर रहे हैं तत्व तो तुम्हारे है। कभी -कभी एक बार कर लेंगे, तो फिर बात हो जाएगी। तो करें, दयालु तक, उनके हृदय में बड़ी कृपा है और वे कभी न कभी कृपा करेंगे ही और ये जो जनरेशन गैप है ये आज का नहीं है ये तो समा का है जनरेशन गैप की बात को तो ये समझना चाहिए ये तो अनाधिकाल से क्या माने सृष्टि जब से उत्पन्न हुई ब्रह्मा के उत्पन्न हुए संकादिक अब ब्रह्मा ने अपने बेटों से संकादिकों से कहा कि बेटा तुम सृष्टि करो अब बाप बेटा में लड़ाई हो गई बेटा कहता नहीं मैं सृष्टि नहीं करूंगा मैं तो भजन नहीं करूंगा तो जनरेशन गैप कोई आज की बात नहीं है यह तो आदि से चला आया है परंतु तो महापुरुष जो पितागण हैं बड़े वे अपने प्रिय पुत्र के प्रति प्रिय जनों के प्रति सर्वदा ही उनके विद्रोही होने पर भी उनके प्रति कृपा का भाव ही रखते हैं कही न कहीं ना कहीं रखते हैं और अपनी जिद को छोड़ करके उनकी जीत को ही बड़ा मानते हैं तो ये तो अनाध काल से एक रीति चली आ रही है कि सब लोग अपनी संतान से सब हारे मा भी अपनी संतान से हारे जनरेशन गैप तो कभी मिटेगा नहीं तो महाप्रभु को यहां पे यही समझा रहे हैं कि भाई ये तुम इस बात का बुरा मत मानो महाप्रभु भीतर से तुम्हारी इच्छा को भीतर से तुम्हारे प्रति कृपाही रख रहे हैं अभी कुछ दिन के लिए नाराज हैं परंतु भी तुमसे तत्व पूरी तरह से नाराज नहीं हैं तुमको एक ने एक दिन अवश्य ही अपनाएंगे तो प्रभु कृपा करवे या तो दयालु अंतर प्रभु कृपा करेंगे वे बड़े दयालु हैं उनका हृदय भरा दयालु है तुम हठ कैल हट से बाढ़ तुम जिद्द करोगे तो महाप्रभु का जिद्द और बड़ ज्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारे हट को देख करके महाप्रभु के हठ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा इससे कोई बात नहीं आप जिद्द छोड़ दो स्नान भोजन करो, आपने क्रोध ही यादे आप स्नान भोजन करो और अपने आप ही श्रीमद महाप्रभु का क्रोध एक दिन समाप्त हो जाएगा तुम अपने क्रोध को छोड़ दो के मैं भोजन नहीं करूंगा अपने आप को दंड देने की जो प्रवृत्ति है उसको बंद करो ये हठियोग से काम नहीं प्रभु की इच्छा में ही इच्छा तत्सुख सुखी भाव को धारण करना चाहिए हठियोग के द्वारा भगवान को बशीभूत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए एक भजन की रीति इस चरित्र के माध्यम से ये दिखाई दे कि भगवत भजन जो रागन भक्ति का मार्ग है वह तत्सुख सुखी भाव है तत्सुख सुखी का मतलब है कि तेरे सुख में मेरा सुख है यह भाव ही इसमें प्रधान है इसमें हटियोग करके नहीं मैं तुझे अपने बश में कर लूंगा यह हटियोग नहीं चलेगा इस हटियोग को त्याग करके तत्सुखी भाव को धारण करो समर्पण के भाव को धारण करो जब तुम हट करोगे तो महाप्रभु का हट भी बढ़ जाएगा तुम हट कहिले तार हट से ये तुम हट करोगे तो महाप्रभु का हट बढ़ जाएगा इसे छोड़ो स्नान भोजन करो तुम अपना हट छोड़ दो और उनके सुख में जैसे तुमको अच्छा लग रहा है वैसे मैं करूंगा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा ऐसा कहते हुए स्नान भोजन करो अपने क्रोध अपने आप ही उनका क्रोध एक दिन शांत हो जाएगा एता तारे स्नान भोजन कर ऐसा कहकर के सब लोगों ने छोटे हरदास को स्नान कराया भोजन कराया और आप नार घर आईला तारे आश्वासा और श्री अपने अपने घर में सब लौट आश्वासन से दिया कि चिंता मत करो एक दिन महाप्रभु तुमको अवश्य ही अपनाएंगे प्रभु यदि ज्ञान जगन्नाथ दर्शने दूर रहे हरदास को दर्शन अब यदि प्रभु कभी जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जाएं तो उस समय श्री हरदास छोटे हरदास दूर रह के महाप्रभु का दर्शन कर ले दर्शन करके दूर से ही प्रणाम करना और प्रार्थना करते रहे मनि मन में प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो मैं गुरु से रहित होकर के हाल में कहा रहूंगा तो जैसे आधारहीन व्यक्ति निरालंब व्यक्ति जैसे स्थान कहलाता है ऐसे ही गुरु कृपा से हीन व्यक्ति सारे गुणों से युक्त होने पर भी स्थान भ्रष्ट कहलाता है तो निरालंबो यथालोके स्थान भ्रष्ट प्रकथ्य सर्व सर्वई गुण सुसंपन्न हन गुरो तथा नर जैसे निरा व्यक्ति वह स्थान ही हो जाएगा नहीं नहीं तो ना भी विद्वान हो कितना उसको प्राप्त है गुरुदेव ने उसका त्याग कर दिया है तो गुरुदेव की कृपा का आश्रय कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए ये उसके विषय में बात करें पंत गुरु जी बड़ी कृपांग होते हैं तो ये पांचों जो स्टेज के के मनाने पर मान आए कभी मौका देख करके जन्मदिन या कोई दूसरा अवसर है उस समय गुरुदेव प्रसन्न और प्रसन्न मुद्रा में जाकर के प्रार्थना करें तो शिव गुरुदेव कृपा कर देंगे तो मौके को ढूंढ करके उनकी कृपा प्राप्त कर लेना किसी दूसरे के माध्यम से कहलवा करके जोर डलवा करके गुरुदेव की कृपा को प्राप्त कर लेना स्वयं कष्ट भोगते हुए नाम का आश्रय ग्रहण करना और नहीं हो तो फिर जन्मांतर में भी श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त तो हो जाएगी कहीं कहीं कृपा प्राप्त तो हो जाएगी और वे श्री गुरुदेव स्वयं अपने द्वारा या अपना न होने पर शिक्षा गुरु के माध्यम से उनमें आविष्ट होकर के मेरे ऊपर कृपा कर देंगे उस अपराधी के ऊपर कृपा कर देंगे मानो गुरुजी ने नाराज हुए और बीच में गुरुजी जी अंतर्धान हो गए अब प्रार्थना किसे करेंगे लोग ये समस्या आ जाएगी तो ऐसा नहीं है शिक्षा गुरु उनके माध्यम से श्री गुरुदेव जीव के ऊपर कृपा कर देगी गुरु तत्व तो स्थिर होकर के विराजमान है और उनकी कृपा के द्वारा उनकी कृपा कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगी चेतन चरित्र अद्भुत ग्रंथ है और भजन मार्ग को जितना सुव्यवस्थित और सोपान श्री चैतन चरितम स्थापित करते हैं महाप्रभु के सारे लीला चरित्र ये भजन मार्ग की शिक्षा देने के लिए केवल लीला ही नहीं है बल्कि वे भजन मार्ग की शिक्षा देने के लिए वे सारी चरित्र भी विराजमान महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बूझीते महाप्रभु दूर से छोटे हरिदास को देखते हैं हुए हैं उनकी वस्तु को कौन माने पर तो प्रिय पर दंड करे धर्म बुझाईते दूसरे लोगों को धर्म बुझाने के लिए समझाने के लिए अपने प्रिय भक्त के ऊपर भी दंड करते हैं देख त्रास उपजिल सब भक्त गणे अब समय श्री छोटे हरदास जैसे व्याकुल होते हैं जैसे बिलखते हैं क्या है इस अपराधी इस पावर इस नीच के ऊपर कब श्री प्रभु की कृपा प्राप्त होगी ऐसा कह करके छोटे हरदास जब व्याकुल हो रहे हैं बिलख रहे हैं उनको देख देख करके सारे भक्तों के हृदय में बहुत त्रास उत्पन्न हो रहा है स्वप्ने को छाड़ सभी स्त्री संभाषण परंतु छोटे हरदास की दशा को देख करके सब में जो शास्त्र विरुद्ध कहीं दूसरी जगह चित्र लगाना उस शास्त्र विरुद्ध संबंध का स्त्री संबंध का सर्वक्त संदेह त्याग कर दिया एकदम पक्के हो गए ना बिल्कुल ये सब लोग इस चरित्र के द्वारा सबको एक आदेश हो गया तो स्वप्ने को छा लेला स्वप्न में वीर सबने स्त्री संभाषण उसको छोड़ दिया और सब शास्त्र विरुद्ध जो विषय संघ है उस विषय संघ का त्याग करके केवल ठाकुर में भजन रखना है अन्यथा हमारा भजन भ्रष्टु हो जाएगा फिर उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए फिर से भजन करना पड़ेगा तो अपराध जो है उन अपराध की निवृत्ति का एकमात्र उपाय अंत में नाम है तो पूरे प्रवचन का जो सार है प्रकरण का सार वो यही है कि सारे अपराध अंत में नाम अपराध में परिणत होते हैं वैष्णव अपराध देवता का अपराध वेद का अपराध गुरु शास्त्रादि लंघन गुरु का लंघन शास्त्र का लंघन और शिवश्य श्री विष्णु यह नामादिक बलम दिया पश्चे शिवजी आदि अन्य देवताओं में जो निरादर की भावना यह भी एक अपराध हो जाएगा अन्यता को तो रखेंगे परंतु तो अन्य रखने पर अन्य देवता का जो निरादर हुआ वे भी भी देवता तो ठाकुर के ही कहीं भाई भावे हैं तो उनका निरादर भी नहीं करना है और यह निरादर हो गया तो वो भी नामा अपराध में परिणत हो जाएगा तो नामा अपराध तीन वस्तुओं से बनेंगे नाम का अपराध करने पर नाम अपराध फिर गुरु का अपराध करने पर भी नामा अपराध फिर ठाकुर जी की सेवा का अपराध करने पर भी नामा अपराध और किसी देवता महापुरुष उनका अपराध करने पर भी वैष्णव अपराध करने पर भी अंत में वो नामा अपराध बनेगा जितने भी अपराध हैं वे अंत में कन्वर्ट होंगे नामा अपराध परिणत होंगे नामा अपराध में इसलिए नाम का आश्रय ग्रहण करने पर जितने भी अपराध हैं वे सब दूर हो जाएंगे इसलिए नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए तो सब लोगों ने ये विचार किया और जो पाप कर्म है उन पाप कर्मों का सब ने त्याग कर दिया जैसे जुआ उसका त्याग किया सबने जैसे उसका त्याग किया जैसे शास्त्र के विरुद्ध स्त्री संघ उसका सबने त्याग किया जैसे अमेद्य भक्षण शास्त्र ने जिसकी आदेश नहीं दिया ऐसे मांस मदरा इनका भक्षण तो ये चार जो विशेष अपराध हैं उन विशेष अपराधों को सब त्याग करके बड़ी गहराई के साथ में सब लोग विराजमान हुए तो ये सब लोगों ने उन वस्तुओं को अपने तो इस चरित्र के माध्यम से पंत श्री छोटे हरदास के प्रति महाप्रभु के हृदय में बड़ी कृपा है पंत दूसरे लोग कहीं ये भटक नहीं जाएं कि अरे महाप्रभु ने छोटे हरदास के ऊपर भी कृपा कर दी हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी मैं तो कृपालू है ऐसे से थोड़ी देर नाराज रहते फिर जल्दी से कृपा कर देते ऐसा कहकर के कहीं कोई अपराध करने में प्रवृत्त न हो जाए इसलिए ये दिखा रहे। एक बत्सर गई अब एक बत्सर हो गया एक बत्सर तो बहुत होता है एक वर्ष परंतु तब महाप्रभु मन प्रसाद नक भी प्रसाद नहीं हुआ महाप्रभु की कृपा नहीं मिली हर दास को रात्र प्रभु प्रभुरे दंडवत डेला कारे गेलाकारे छू न बलिया और एक दिन दुखी होकर के रात्रि जैसे सुबह हुई रात्रि समाप्त हुई प्रभु को इन्होंने दंडवत की प्रभु की देरी के ऊपर आकर के दंडवत की और दंड प्रयाग गेला और उस समय श्री प्रयाग में चले आए विचार करते हुए कि जितने भी अपराध को जितने भी अपराधी हैं उनके अपराध को क्षमा करने वाली श्री गंगा जी जिन्होंने कपिल देव जी के अपराधी सगर राजा के साठ हजार पुत्रों को भी श्री गंगा जी के स्पर्श मात्र से उनके अपराध निवृत्त हो गए तो अपराधों को दूर करने वाली श्री गंगा है ऐसा मन में विचार करके सब प्रयाग ये प्रयाग में आ गए और गंगा जी भगवत चरणामृत उनका आश्रय ग्रहण किया नाम का आश्रय महाप्रभु का आश्रय तो है ही तो गुरु महाप्रभु का आश्रय तो है ही और श्री चरणामृत और श्री नाम इनका आश्रय ग्रहण कर रहे हैं कार्य किछ न बोलिया किसी से कुछ बोले नहीं प्रभु पद प्राप्ति लागे संकल्प कौरे और अब मैं श्री गंगा जी के चरणों में ही रहूंगा प्रभु के पद की प्राप्ति हो ये मन में संकल्प करके त्रिवेणी प्रवेश करे प्राण छा छाल इन्होंने त्रिवेणी में ही रहे और वहां त्रिवेणी में प्रवेश करके एक दिन के प्राण समाप्त हो गए त्रिवेणी में प्रवेश किया त्रिवेणी में प्रवेश करके प्राण त्याग दिए मने वहां रहे और फिर त्रिवेणी में प्रवेश करके प्राण को कि अब इस जीवन को पालन करने का क्या लाभ ऐसा विचार करके बड़े दुखी हो रहे हैं और एक आवेश में आकर के इन्होंने ऐसा कर डाला परंतु से क्षण दिव्य देह प्रभु स्थाने में आई ला उधर दिन का देह त्याग हुआ गंगा की प्राप्ति हुई और उसी क्षण दिव्य देह धारण करके ये श्री महाप्रभु के पास में आ गए और कृपा का ही पाया अंतरधाने रहेगा और उस समय प्रभु कृपा पाया इनको भगवान की पूर्ण कृपा मिली श्री महाप्रभु ने इनको अपने हृदय से लगा लिया और अंतर्धान होकर के ही रह रहे हैं कभी किसी को सामने नहीं दिख रहे हैं परंतु अंतरधान बनकर के प्रभु की कृपा प्राप्त करते हुए ये विराजमान हुए और गंधर्मे देह गान करे अंतर्धाने छुप करके गंधर्व देव धारण करके ये श्री कृष्ण लीला के जैसे पहले सेवा करते थे महाप्रभु को लीला गायन सुनाते थे इसी तरह से ये अंतर्धान हो कर के शरीर कोई दिख नहीं रहा है अंतर्धान होकर के प्रभु के प्रभु को कृष्ण लीला का गायन सुना रहे हैं और रात्र प्रभु रे सुनाए गीत अन्य नहीं जाने रात में प्रभु को कृष्ण लीला का गायन सुनाते हैं कोई दूसरा नहीं जानता है तो इन्होंने द्वेश क्रोधवश अपने शरीर का त्याग नहीं किया है क्रोधवश वश आत्म करना आत्महत्या करने पर तो नरक मिलता है भाई किसी दूसरे के ऊपर क्रोध करोगे तो उसका एक्सपिनेशन करोगे अपने ऊपर क्रोध करोगे तो सुसाइड करो तो ये क्रोध के कारण अपनी शरीर का त्याग नहीं कर रहे हैं वहां पर भी विराजमान हैं प्रयागराज में भी त्रिवेणी जी में भी विराजमान हैं और त्रिवेणी में विराजमान होकर के कभी विरह की अस्थिरता में इनको होश नहीं है और गंगा जी में प्रवेश करके इनका शरीर छूट गया तो ये क्रोध के कारण आत्मघात नहीं है आत्मघात तो पाप है आत्मघात वह तमोगुण का ही एक रूप है और तमोगुण से ठाकुर नहीं मिलते हैं ठाकुर मिलते हैं हर भक्ति से चिन्हय भक्ति से चिन्मय वस्तु के द्वारा गुणातीत वस्तु के द्वारा गुणातीत प्रभु की प्राप्ति होती है क्रोध तमोगुण का रूप है क्रोध के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती है आत्मघात करना आत्महत्या करना यह तमोगुण का रूप है तमगुण के द्वारा नरक की प्राप्ति होगी आत्मघाती यदि कोई करेगा पंत विराह में विवश होकर के कोई गंगा जी में प्रवेश कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है, गंगा मुझे अपनी गोद में ले लो मेरे ऊपर कृपा होगी कब कृपा होगी अब मैं प्रभु के वियोग में नहीं रह सकता हूं ऐसा कह के यदि वियोग में कोई विराजमान है क्रोध नहीं करके वियोग के कारण कोई अपने शरीर को त्याग कर रहा है तो उसको आत्मघात नहीं कहा जाएगा व्याकुलता में यह तो विरह का एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में उन्होंने दशम दशा जो विरह की है मरण रूपी दशा उसको प्राप्त किया स्मृति गुण कथनोद्वेग प्रमाद उन्माद संज अभिलाषा चिंतन उन्माद मरण जो दस दशाएं हैं विरह की उनमें अंतिम दशा है दशम दशा है मृत्यु उस विरह की दशा में इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई है यह कोई क्रोध करके आत्महत्या नहीं कर रही व्याकुलता में शरीर में प्राणों को धारण करने की सामर्थ्य नहीं रही है और गंगा जी में प्रवेश करके के हे चरणामृत श्री गंगा श्री महाप्रभु की प्राप्ति कब होगी आपका ही आश्रय है ऐसा कहकर के इनके प्राण अपने आप छूट गए क्रोध करके क्रोध करके करते तो पाप है व्य की प्रतिक्रिया के रूप में प्राण छूटे वो एक महान बंद बात तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है आप घात करना एक अलग चीज है और व्य की व्याकुलता में गंगा का आश्रय लाभ हुआ वह एक विरह का अनुभव है उस अनुभव में त्याग करके अंत में ये गंधर्व देह धारण करके श्री महाप्रभु के पास में विराजमान हुए और उनको नित्य कृष्ण कथा का, का कृष्ण लीला का गायन करा रहे हैं मन में विचार कर रहे हैं कि श्री जी का मैं श्री भगवत चरणाम का आश्रय ग्रहण लेकर के मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा ऐसा विचार करके पहले गंगा जी का गंगा वास किया और गंगा वास करके जो स्मरण करते हुए देह का त्याग करेगा वही भाव प्राप्त हो जाएगा सो इनको वही सेवा प्राप्त हुई मैंने पुनः महाप्रभु को कृष्ण लीला श्रवण कराने की सेवा प्राप्त हुई देखिए महाप्रभु का कैसा चित्र बदला है एक दिन महाप्रभु पूछिला भक्त गौरे हरिदास कहाँ तारे आनो ये खान एक दिन श्री महाप्रभु सारे भक्तगण बैठे हुए हैं सभा बैठी है और महाप्रभु अपनी तरफ से कह रहे हैं सब भक्तगणों से कि बहुत दिन से हरिदास नहीं दिख रहा है हरिदास कहां है उसको बुलाओ बुला लो बुला लो उसको अपने पास रखूंगा तारे आना है एक खाने। उसको यहां ले आओ बोलो, भगवान बोला जय यहाँ पर श्री महाप्रभु ने अपनी कृपा जो भीतर छपा करके कृपा तो सदा से ही कभी त्याग तो किया ही नहीं और इनने कोई अपराध भी नहीं किया केवल बहाना ढूंढना था दूसरे लोगों को शिक्षा लेना था श्री छोटे हरिदास का कोई अपराध नहीं है क्योंकि श्री माधवी जी कोई मामूली वस्तु नहीं है माधवी जी साढ़े तीन सखियों में आधी सखी केल कला सखी होकर के विराजमान आधी सखी हैं श्री राग लेखा ललता विशाखा ये तीन तो ललता विशाखा लेखा ये तो तीन मुख्य सखी हैं और केलकला सखी ये श्री माधवी जी तो स्वरूप दामोदर यह ललता श्री राय रामानंद विशाखा श्री शिखी माही ये रागलेखा और श्री माधवी जी ये केल कला सखी होकर के विराजमान तो ये तो आधी सखी होकर के विराजमान है कोई अपराध नहीं है और परम भक्त परम बुद्ध परम तपस्विनी ये श्री माधवी जी विराजमान है तो कोई अपराध वाली बात तो थी नहीं परंतु कोई बहाना ढूंढना है कोई ना कोई बहाना दे करके हम लोगों को शिक्षा प्रदान करनी है कि अपराध मत करना अपराध करोगे यदि स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध आचरण करोगे तो भजन दूर हो जाएगा यह हम लोगों को शिक्षा देनी है यदि अपराध बन जाए तो फिर पांच जो तरीके बताए इन पांच तरीकों में कोई ना कोई एक तरीका जरूर कृपा कर देगा श्री गुरुदेव के साक्षात प्रणाम करना गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के अवसर को ढूंढना किसी अन्य के माध्यम से या पत्रकार के माध्यम से गुरुदेव के पास में अपने प्रार्थना को विज्ञप्ति को गुरुदेव के पास में पहुंचाना कष्ट भोगते हुए उसे अपना एक प्राश्चित समझते हुए नाम का आश्रय ग्रहण करना और इस जीवन में नहीं तो आगामी जीवन में श्री गुरुदेव स्वयं अंतर्धान हो जाए या श्री गुरुदेव अंतर्धान हो गए उस समय श्री शिक्षा गुरु के माध्यम से उन संतों की कृपा के माध्यम से जीव को पुनः अपराध की निवृत्ति की प्राप्ति हो जाएगी ये पांच तरीके बताते हुए विराजमान हुए और श्री हरदास ने अंत में श्री गंगा जी भगवत चरणामृत भगवान से जो अभिन्न स्वरूप हैं उन अभिन्न स्वरूप से चरणामृत गंगा जी का आश्रय ग्रहण किया और गंगा जी का आश्रय ग्रहण करके विरह के अनुभव के रूप में रिएक्शन के रूप में इन्होंने गंगा जी में प्रवेश किया अपने शरीर के ऊपर क्रोध कर क्रोध करके नहीं बल्कि प्रेम के कारण विरह के अनुभाव के रूप में श्री कृष्ण व्याकुलता में इन्होंने गंगा जी में प्रवेश किया और अपने देह का त्याग किया ना तो ये देह त्याग करने की किसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की बात है इसमें कहीं प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया गया है बल्कि अपने विराह भाव को ही प्रकट किया है तो श्री प्रभु स्वयं एक दिन पूछने लगे हरदास कहा तारे आना है ये हरदास कहां है उनको यहां लाओ समय कहे हरदास वर्ष पूर्ण दिने रात्र उठे कहा गेला केहो नहीं जाने बोले एक वर्ष पूरा हो जाने पर हरदास कहीं चले गए हैं कहा गए हैं कोई भी नहीं जानता है सुनी महाप्रभु ईशत हासिया रहे, रहे। ये सुन करके महाप्रभु थोड़े से हंस दिए और सब भक्तगण उस समय मन में विस्मित हो रहे हैं कि महाशय जी को जरूर पता है ये बोल नहीं रहे हैं और हंस रहे हैं इसका मतलब है महाशय जी को पता है कि हरदास कहा गए हैं ये जान गए एक दिन जगत जगदानंद स्वरूप गोविंद काशीश्वर शंकर दामोदर मुकुंद समुद्र स्नान गेला सभी सुने कथो दूरे हरदास गायन ये इन दाकी कंथ स्वर है एक दिन की बात है कि श्री जगदानंद श्री गोविंद स्वरूप दामोदर काशीश्वर शंकर पंडित मुकुंद ये सब समुद्र स्नान करने के लिए गए और वहां पर देख रहे हैं कि हरिदास छोटे हरदास मधुर स्वर में आलाप लेते हुए कृष्ण लीला का समुद्र के किनारे गायन कर रहे हैं मनुष्य ना देखे मधुर गीत मात्र सुने कौन गा रहा है मनुष्य तो दिख नहीं रहा है गाने वाला तो दिख नहीं रहा है परंतु मधुर गीत सुनाई दे रहा है गोविंद आदि ने मिलकर के समझे यह अनुमान किया कि बिस्खाये हरिदास आत्मघात कहीं से पापे जाने ब्रह्म राक्षस हो बोले हाय हमने तो ये सोचा था कि कहीं जय वह खा, खा तो नहीं लिया हरदास ने आत्मघात किया होगा इसलिए ये ब्रह्म राक्षस हो गया है ऐसा हम मान रहे थे परंतु तो आकार में देख तार सुनि गान मात्र ऐसा विचार कर रहे थे कि ये ब्रह्म राक्षस हो गया है पंथ स्वरूप कहे ऐ मिथ्या ऐसा कभी विचार मत करना कि कोई वैष्णव भूत प्रेत बन गया है ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए जहां नाम है वहां कभी भी अधब पतन तो हो ही नहीं सकता है नाम का आश्रय लिया है तो कैसे भी कैसा पापी क्यों न हो यदि नाम का आश्रय ग्रहण किया है तो उसका अध पतन तो कभी हो ही नहीं सकता है इसलिए जब असमर्थ दशा हो उस समय परिवार के मित्रगण और भी लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हर नाम को सुना ना। हर नाम को जरूर सुना देना चाहिए भाई हो सके तो तुलसीदास गंगा सुना दे इतना काम जरूर कर देना चाहिए यह प्रियजनों का यह सहज कर्तव्य बनता है कि हर नाम यदि सुना दिया जाएगा नाम ग्रहण करते हुए कोई प्राणोस करेगा या नाम श्रवण करते हुए करेगा तो उसको अध:पतन की प्राप्ति नहीं होगी तो परिवार वालों का भी यह कर्तव्य बनता है तो स्वरूप कहे ना मिथ्या अनुमान ये जो अनुमान करना कि ब्रह्म राक्षस हो गया ये मिथ्या अनुमान है आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभुर सेवन प्रभुर कृपा पात्र आर क्षेत्र मरण पुराणों में एक जगह कहीं एक चरित्र आया है कि कोई ब्रह्म राक्षस था पापी था शरीर ब्राह्मण है वेदों को पढ़ा भी है उसने शास्त्रों को भी पढ़ा है है ब्रह्मराक्षस, परंतु तो वो ब्रह्मराक्षस बनकर के प्रेत योगी में घूम रहा है अब एक राजा था जो परम वैष्णव थे और वे किसी प्रभु की स्तुति के कोई स्तोत्र का नित्य पाठ करते थे वो उनको कंठाग्र था राजा को राजा मर गए तो राजा का मृत्यु शब्द हुआ है और उस ब्रह्म राक्षस को कहीं मौका मिल गया और मौका मिलने पर वो ब्रम राक्षस उस भक्त राजा के शरीर में घुस गया पांत राजा के शरीर के संपर्क को प्राप्त करके उस ब्रम राक्षस की भी उस ब्राह्मण की भी पापी ब्राह्मण था इसलिए ब्रह्माक्षस बना था उस पापी ब्राह्मण के भी पाप की निवृत्ति हो गई राजा तो भगत धाम को गया ही उसके साथ में उसके शरीर के संपर्क मात्र से और शरीर में घुसने पर वो ब्राह्मण भी उसका भी कल्याण हो गया और उस समय जब ब्राह्मण घुसा तो राजा के शरीर के प्रभाव से वो मृत शरीर में जब ब्रह्मक्षस घुसा तो मृत शरीर राजा का शरीर अपने पूर्व अभ्यास के अनुसार उसी स्तोत्र का जप कर रहा है सब लोगों कि मुर्दा कैसे बोलना बोल रहा है उसे स्तोत्र का पाठ किया उस राजा के संपर्क से और उस स्तोत्र के पाठ करने के प्रभाव मात्र से ही राजा भी और वो ब्रह्म राक्षस भी दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए बोलो नाम बिहारी लाल की जय ये श्र, श्री जीव गोस्वामी ने इस चरित्र को कहीं किसी टीका में श्रीमद् भागवत में की टीका में इस चरित्र का कहीं उल्लेख किया है कि ये तो सही पापी जाने ब्रह्म राक्षस हो सब लोग तो इसमें समझे भूत हो गया है कई मरा होगा उसने आत्मघात किया है इसलिए आत्मघात करने के बाद में तो भूत बनेगा परंतु तो श्री सोम जा ना ही अनुमान आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभुर सेवन प्रभु कृपा पात्र मरण अरे कोई तो मामले है क्या छोटे हरदास आजन्म कृष्ण कीर्तन किया सना प्रभु के चरणों की सेवा की प्रभु के परम कृपा पात्र और श्री प्रयागराज उनमें जाकर के तीर्थ राज प्रयाग में श्री गंगा जी में जिन्होंने अपने देह का त्याग किया क्षेत्र में मरण तीर्थ में मरण ऐसा होने पर भी दुर्गति न तार कभी भी उनकी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती है संगति ही हुई प्रभु ने भंगमा पूर्वक श्री स्वरूप दामोदर के माध्यम से सबके संदेह को दूर कर दिया स्वरूप दामोदर भी बोल रहे हैं मानो श्री प्रभु ही सबके संदेह को दूर कर रहे हैं प्रभु भंगे यही पाया जाने उस निश्चय श्री सब ये अच्छी तरह से जान गए कि इनकी सदगति ही हो गई है प्रयाग हित एक वैष्णव नवद्वीप द्वीप हरिदास बात आते हो सभारे कोला अब कुछ दिन के बाद में प्रयाग से एक वैष्णव कोई नवद्वीप आई और नवद्वीप में आकर के उन्होंने हरदास की बात बताई कि हरदास थे जगन्नाथ वहां पर प्रयाग में त्रिवेणी के किनारे कुटिया बना करके रहते थे एक दिन त्रिवेणी जी में कीर्तन करते हुए गए फिर गोता लगाया फिर निकले नहीं उनकी पूरी घटना उन्होंने बताई हर राष्ट्र की सारी वार्ता जिससे मैं कही छ्रिवेणी प्रवेश ला। जैसा उनका संकल्प था उस संकल्प को ग्रहण करके ही उन्होंने त्रिवेणी में विरह में प्रवेश किया सुनिश्रीवासादि मने विस्मय फैला सबको बड़ा विस्मय प्राप्त हुआ वर्षांत रे शिवानंद स्वभक्त लाया प्रभु मिलिया आ से आनंदित तो होया एक वर्ष के बाद में शिवानंद नवद्वीप से बंगाल से उड़ीसा आए जगन्नाथपुरी आए नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आए और प्रभु से मिले प्रभु सबसे मिलकर के बड़े आनंदित हो रहे हैं और प्रभु ने उस दिन पूछा कि हरदास कहा ये श्रीवास ने पूछ लिया तो हरिदास कहा यदि श्रीवास पूछेला स्वकर्म फल भुक्तमान प्रभु उत्तर देला श्री प्रभु ने एक ही उत्तर दिया स्वकर्म फल भुक्तमान व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है यह हम लोगों के लिए उपदेश जैसे कर्म करेंगे वैसा पाएंगे कोई किसी को ताड़ने वाला नहीं है सबको अपने निज भजन ही सबको तारने वाला होगा अपना भजन खुद करना पड़ेगा और जगह कोई दूसरी सहायता कर सकता है परंतु यहां यदि किसी की भगवत शरणारंद में शरणागति शरणागति की जो कृति है वो अपनी होनी चाहिए दूसरे लोग सहायता कर सकेंगे परंतु भजन अपना काम करेगा इसलिए सबको अपनी अपनी नाम स्वयं खेली है खेने वाले श्री गुरुदेव जी गुरुदेव हैं नाव जो है वो गुरुदेव की है परंतु खेनी अपने हाथ से है भजन रूपी नाव दिए है गुरुदेव ने परंतु संप्रदाय रूपी नाव गुरुदेव ने दी है परंतु उसको खेना है अपने द्वारा जो खेगा वो पार होगा जो नहीं खे है वो कहीं कृपा प्राप्त करके भी फिर यही रह जाएगा तो महाप्रभु ये श्रीमद भागवत का श्लोक है स्वकर्म फल भूपान कि व्यक्ति अपने कर्म के फल को ही भोगता है ये शिवम भगवत की एक पंक्ति श्रीमद महाप्रभु ने उत्तर में दी कि अपने कर्म का फल सबको भोगना है इसलिए भाई अच्छे कर्म करो भगवत भजन करो अपना भजन ही काम आएगा तब श्री वास तार श्री श्रीवास ने सारे वृत्तांत को कहा कि किसी ने प्रयाग से आकर के हमको ये सारे समझ दिए थे छे संकल्प कौर त्रिवेणी प्रवेश उन्होंने जैसा संकल्प किया और त्रिवेणी में प्रवेश किया कि मुझे हे श्री गंगाजी आप की कृपा से श्री गुरुदेव की कृपा हो श्री महाप्रभु की कृपा हो और महाप्रभु का संग मिले ऐसा संकल्प करके उन्होंने प्रवेश किया और उसी संकल्प के साथ में वे यहां पर महाप्रभु के परकरण में पुनः अवस्थित होकर के गंधर्व देह धारण करके महाप्रभु के परकर में अवस्थित हुए प्रभु ये सुन करके हंस करे हंस रहे हैं परम प्रसन्न चित्त हैं प्रकृति दर्शन कैल यही प्राश्चित श्री महाप्रभु सबको कह रहे हैं हा ध्यान रखना यदि कोई अनुचित वे स्त्री संग करेगा तो भोगना पड़ेगा ये प्राशित करना पड़ेगा इसे खबरदार अपने ठीक ठीक रास्ते पर चले चला जा चले जाना कभी भी मन को चंचल मत बनाना नाम में पूरी निष्ठा रखते हुए अपने स्वरूप का ध्यान रखते हुए विराजमान हो और कुपथ्य से बचे कुपथ्य चार वैष्णव सब जगह दीक्षा के काल में वैष्णवगण चार योगों का वर्णन करते हैं मांस मदरा का सेवन नहीं करेंगे जुआ नहीं खेलेंगे कहीं अनुचित स्त्री संघ उनको नहीं करेंगे कहीं जीव हिंसा यथासाध्य जीव हिंसा से बचेंगे तो ये जो चार नियम हैं, उन चार नियमों को साधक को पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए So, प्रकृति दर्शन करे यही प्राश्चित प्रकृति दर्शन करने पर यही प्राश्चित्व होगा सर्व तबे तबे विचार करेला त्रिवेली प्रभाव हरदास प्रभु पद पाएला सब लोगों ने यह निर्णय किया कि प्रभु की कृपा से हरदास को भगवान के पद की प्राप्ति हुई महाप्रभु के पद की प्राप्ति हुई इस लीला का ऐसी अद्भुत लीला श्री शशी नंदन करते हैं जो श्रवण करेगा उसके काम मन प्रसन्न हो जाएंगे परम कारुण्य पूर्ण श्री महाप्रभु हैं वैराग्य की शिक्षा देकर के आपने अपने भक्त के ऊपर ऊपर से वैराग्य भीतर से परम स्नेह इसको दिखाया तीर्थ की महिमा दिखाई ऐसे एक लीलाय करे प्रभु कार्य पांच सात श्री प्रभु एक लीला करते हैं और पांच सात कार्य पूरा कर देते हैं जो बुद्धिमान जन है उनकी ये विशेषता है कि वे एक कार्य से कई कार्यों को पूरा कर देते हैं एक आक्रिया बहु अर्थ करीब प्रसिद्धा एक कहावत है कि एक क्रिया बहुत से अर्थों को जहां पूरा करे यही बुद्धिमानी का एक प्रभाव है अंग्रेजी में उतनी बढ़िया कहावत नहीं है टू किल टू बर्ड्स विद स्टोन उतनी बढ़िया बात तो नहीं है परंतु तो वही है एक प्रसिद्धा एक क्रिया अनेक अर्थों को करने वाली प्रसिद्ध हो जाए तो ये यहां पर प्रभु की पांच सात क्रियाएं प्रभु कर लेते हैं ये मधुर लीला अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है भक्तगण इसको अपने हृदय में धारण करें और विश्वास पूर्वक श्री चैतन्य चरित्र को श्रवण करें ऐसे रूप संगम नाम ये द्वितीय परिचेद श्री हरिदास के ऊपर कृपा ये द्वितीय परिच्छेद पूर्ण हुआ बोला भंडारौर हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय लिताय गो